Jaya radha madhava kunja bihare gopi janavala bha Shodhana, dana, brajana, ranjana, Yamuna Tirah, Vanchari, Yamuna Tirah, Vanchari. Ma tha va kunja Bihar, kunja Bihar, jayarath ma tha va kunja Bihar, kunja Bihar, jayak jashri jaya krish. na chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhar shri vasudeva bhakta vrinda shri krishna chaitanya prabhu nityananda ya dvaita gadadhar shiva sadhi nara bhakta vinda hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare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 Nitya agarani, nitya agarani, nitya jaya agarani, jaya prabhu pada, prabhu pada, prabhu pada, jaya prabhu pada. चैतन्य चरतामृत ओम नमो भगवते चैतन्य ओम नमो भगवते चैतन्य नौमी तम गौरचंद्रम भक्ति भूमा भूमा नौमी तम गौरचंद्रुतर्कर्कशौम सर्वभम भक्ति भूमा नमाचर पढ़िए मैं सादर नमस्कार करता हूं तम उनको गौर गौरचंद्रम जो भगवान गौर चंद्र के नाम से प्रसिद्ध है यह जिन्होंने कु, कुतर्क कुतर्क कर्कश आशयम जिसका हृदय कठोर था सार्भौम सारभौम भट्टाचार्य को सार्वभूम प्रत्येक के स्वामी भक्ति भूमानम महान भक्त आचरत परिवर्तित कर दिया अनुवाद मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने सारे कुतरकों के आगार कठोर हृदय वाले सार्वभौम भट्टाचार्य को महान भक्त में बदल दिया सभी मेरे पीछे दोहराइए मैं पूर्ण पुरुषतम भगवान गौरचंद्र को सादर नमस्कार करता हूं जिन्होंने सारे कुर्तकों के आगार कठोर हृदय वाले सार्वभम भट्टाचार्य को महान भक्त में बदल दिया मज्ञानीरांध से ज्ञाजन शलाकया चक्षुरमीलिम येन तस्म श्रीगुरव नम मुखति वाचा पंगु लंगयते गिरी यम वंदे श्रीगुरू दिनता पंचतत्वात्मकूपस्वूपक भक्तावताख्यम भक्ता नमामि भक्तशक्तिक निनंदम नौमी सर्वानंदक हरीनामा देव अवधूता शिरोमणि आनंदलीमय विग्रहाय हेमाब दी छविंदराय तस्म महाप्रेमरसादा चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंदीअदतगदाधर श्री श्रीवासादिगौरभक्वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षी, गोपा, साक्षी गोपाल साक्षी गोपाल इत्यादि की कथा करते हुए आ, साक्षी कथा नित्यानंद प्रभु ने की और उसके बाद वे लोग जगन्नाथपुरी के रास्ते निकल पड़े तो जगन्नाथपुरी जाते समय एक भार्गी नदी आती है उस नदी के तट पर एक शिवजी का मंदिर है वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपना त्रिदंड अपना दंड दे दिया और नित्यानंद प्रभु ने वो दंड लेकर उसका तीन खंड कर दिया उसको तोड़ दिया तीन भागों में यही सोचकर कि महाप्रभु को क्या आवश्यकता है ढोने की वो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको दंड लेने की क्या आवश्यकता है तो इस भाव से नित्यानंद प्रभु ने अपने चैतन्य महाप्रभु के उस दंड को तोड़ दिया तो चैतन्य महाप्रभु उनसे क्रोधित हो गए उनसे नाराज हो गए और उस नाराज नाराज़ होकर उन्होंने कहा कि या तो आप लोग आगे जाइए नित्यानंद प्रभु उनके साथियों या तो आप लोग आगे जाइए या फिर मैं आगे जाता हूँ लेकिन हम साथ में जगन्नाथ नहीं जा सकते कि महाप्रभु थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे किसी भी सन्यासी का दन टूट जाए तो वो डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा तो महाप्रभु नित्यानंद रु उनके परिकरों ने विचार किया कि यदि महाप्रभु पीछे रह जाएंगे तो हमें पता तक नहीं चलेगा कि महाप्रभु कहा है क्या है लेकिन आगे चले जाएंगे तो हम लोग पीछे पीछे से आते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि महाप्रभु यहाँ पर है वहाँ पर है तो इस उद्देश्य से उन्होंने महाप्रभु कहा कि आप आगे चले जाइए तो महाप्रभु अति वेग से चेतन जगन्नाथपुरी की तरफ दौड़ पड़े तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यह कृष्ण है साक्षात कृष्ण है लेकिन भाव जो उन, उन्होंने जो भाव लिया है वो भक्त का लिया है श्रीमती राधा रानी का लिया है जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों अपने भक्तों की तरफ देखते थे तो उनको लगता था कि मेरे भक्त जो है मुझसे ज़्यादा रसास रसा, रस का आसवादन करते हैं इसलिए भगवान की इच्छा है कि, कि मेरे भक्त का भाव क्या है मेरा भक्त मेरी भक्ति करके किस प्रकार का आनंद अनुभव करता है इस उनकी इस रस को अनुभव करने की चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई और उन समस्त भक्तों में जो मुकुटमणि थी वो श्रीमती राधा रानी थी इसलिए चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि राधा रानी के भाव को स्वीकार करके हुँ? एक अवतार एक अवतार लेना अवतार चा, लेना चाहिए इसलिए भगवान श्री कृष्ण राधा भाव को अंगीकार करके हुँ? राधा भाव को राधाभाव को अंगीकार करके स्वीकार करके उन्होंने चैतन्य महापुरु के रूप में प्रकट हुए श्रील प्रूपा जी आदि लीला के चौथे अध्याय के इक्यालीसवें श्लोक में एक बहुत ही गंभीर बात लिखते हैं कि हर एक अवतार का अपना अपना एक मूड होता है भगवान श्री राम का एक अलग मूड है श्री भगवान श्री राधा कृष्ण का अलग अलग मूड है उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु का एक विशिष्ट मूड है वो वो मूड या वो जो भाव है वो भाव है भक्त का भाव तो श्रीप्रभा जी इस पर, इस तात्पर्य में लिखते हैं इस तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें भगवान के उस भाव का सम्मान करना चाहिए हुँ? जब भगवान श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आप को भक्त भाव में रखना चाहते हैं तो हमें भी उनको उसी भाव में रखना उसी भाव में उनका भजन करना चाहिए ये शिलप्रूपा जी यहाँ पे लिखते हैं इस पर्पट में आप पढ़ सकते हैं आदि लीला का चौथे अध्याय का इकतालीसवें श्लोक के पर्पट में लिखते हैं कि महाप्रभु विप्रलम्ब भाव को स्वीकार किए हैं और भगवान श्री कृष्ण की, की लीला में तीन आधूरी उनकी इच्छाएं थी उन तीन आधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चैत्र महाप्रभु प्रकट हुए हैं और यदि गौरलीला में अगर हम ध्यान से देखें तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी गंभीर में चैतन्य महाप्रभु की सहायता करते थे श्रीमद भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते हुए उनको राधाधानी के भाव का स्मरण कराते थे जिससे कि चैतन्य महाप्रभु का जो उद, जो अवतार का उद्देश्य है वो वो पूर्ण करने के लिए श्रीपाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी सहायता करते थे उसी तरह से प्रभु जी लिखते हैं कि भक्तों को हमेशा उसी उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु अपने स्वामी को तो मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए श्री रूप गोस्वामी बाद लिखते हैं कि अनुकूल कृष्णानुशी भक्तिर उत्तम अनुकूल तरीके से भक्ति करनी चाहिए वैसे तो कंस भी भगवान भगवान का चौबीस घंटा स्मरण करता था लेकिन वो कोई भक्तिभाव से नहीं था वो वैर भाव से स्मरण करता था तो हमें भी हमें भी ऐसे अनुकूल तरीके से कृष्ण के भक्ति करनी चाहिए कंस जैसे कंस के तरीके से भक्ति हमें करनी नहीं है हमें चैतन्य महाप्रभु के मूड को समझकर कर उनकी उस हिसाब से सेवा करने से हमें उनकी कृपा जल्दी शीघ्र प्राप्त होगी इसी भाव में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही जगन्नाथ जगन्नाथ जी के मंदिर में मंदिर में गए और भगवान जगन्नाथ के सामने गए चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए और मूर्छित होने के बाद वहाँ पर जो जैसे हमारे मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड है यदि कोई उत्पात करने लगता है यहाँ पे तो सिक्योरिटी आके उसको दबोच लेती है हुँ? कुछ कुछ अगर उटपटांग कार्य करता तो उसी तरह से वहाँ पर महाप्रभु का इस तरह से प्रेमावेश में आके मूर्छित हो जाना ये वहाँ के लोगों के लिए एक नई बात थी क्योंकि ऐसे शायद पहले कभी हुआ ना होगा या उन्होंने देखा नहीं होगा सुना नहीं होगा तो उसी तरह से वो तो सारी जो जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने आकर उनको मारना पीटना चाहा कि ये कौन है भूत पिशाच तो नहीं आ गया तो उनको मारने के लिए दौड़े लेकिन देववश सार्वभम भट्टाचार्य वो उसी स्थान पर थे और उन्होंने आकर तुरंत रोक दिया कि रुकी ये, ये कोई दिव्य ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता ये कोई दिव्य दिव्य महापुरुष है तो सारो ओम भट्टाचार्य ने बहुत प्रेम बहुत प्रेम से और बहुत गौर किया उस चेतना महा चेतन्य महाप्रभु के इस दिव्य अंग को शरीर शरीर को देखा तो उनको लगा कि ये महाभाव में है निश्चित रूप से ये महाभाव में है तो उन्होंने तुरंत उन सिक्योरिटी गार्ड्स को रोक दिया और कहा कि इनको मे इनको मेरे घर ले चलो तो सारोम भट्टाचार्य ने उन सभी की सहायता से क्योंकि सारा भट्टाचार्य जगत गुरु थे समस्त कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं साराम भट्टाचार्य माया समस्त मायावादियों के आदि गुरु जैसे थे सारे सन्यासी लोग उनके पास ट्रेनिंग लेने आते थे वेदांत की उनसे सुना सुनने के लिए आते थे कि किस तरह से यद्यपि सार्वभम स्वयं ग्रहस्थ थे लेकिन सार्वभम सन्यासियों इत्यादियों को सभी आ, लोगों को वो ट्रेनिंग देते थे वेदांत दर्शन में तो उनकी उनकी बात को तुरंत माना गया और सार्वम उनको अपने घर ले आए और अपने घर लेकर आकर वो उनके चिंत वो चिंता में पड़ गए कि कि इस तरह का भाव क्योंकि सार्वम भट्टाचार्य ने वैष्णव शास्त्र भी खूब अच्छे से पढ़े थे ऐसा नहीं कि वो मायावादी थे या फिर भगवान के सा, रूप को स्वीकार नहीं करते थे इसका इसका अर्थ ये नहीं था कि सार्वम भट्टाचार्य ने वैष्णव शास्त्र नहीं पढ़े थे सार्वम भट्टाचार्य ने वैष्णव शास्त्र पढ़े थे और उ, उन वैष्णव शास्त्रों के आधार पर ये समझ गए कि ये निश्चित रूप से ये एक महाभागवत के सिम्टम है वो ये नहीं जान रहे थे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो सकते नहीं ये भाव नहीं था उनमें वो चल रहा ये महाभागवत की सिमट ये ये तो महाभागवत है ये और ये ये उनको और आश्चर्य रहा कि साधारण मनुष्य में इस तरह के भावों का आना संभव ही नहीं है तो ये डाउट होने लगा उनके मन में कि ये इनके जैसे साधारण एक साधारण मनुष्य में एक आडिरूढ़ भाव कैसे आ सकता है इस तरह की इस इस तरह के सोच उचार में सारा बहुत मटाचार्य डूबे हुए थे तो उन्होंने उनको प्रथम तो ये लगा कि निश्चित ये निश्चित रूप से मरे हुए मर गया है व्यक्ति लेकिन जब उन्होंने कुछ उपाय किया उससे ये पता चला कि नहीं उनके प्राण उनके प्राण है और उन वो एक आ, अपने वैष्णव शास्त्रों के आधार पर वे सम, समझ गए कि यह एक महाभाव है उसके बाद बस उसी क्षण नित्यानंद प्रभु और अन्य जो उनके जो परिकर है जो पीछे से चैतन्य महापुरु के पीछे पीछे आ रहे थे वे लोग जगन्नाथपुरी के जगन्नाथपुरी स्निहा, मंदिर के सिंह सिंह द्वार पहुँच गए और सिंह द्वार पहुँचने पर वहाँ पर एक चर्चा चल रही थी क्योंकि एक एक सन्यासी दौड़ते हुए आया जगन्नाथ जी के मंदिर में गिर पड़ा और एक न्यूज सब जगह न्यूज़ सब जगह न्यूज़ फैल गई थी कि भाई इस तरह से कोई घटना घटी है मंदिर के अंदर तो सब लोग उसी की चर्चा कर रहे थे और ये चार लोग ये चार जो भगवान चैतन्य महाव के परिकर है ये वहाँ पहुँचे और और उन्होंने जानना था कि वो व्यक्ति है का तो सब तो सब ने अपने अपने तरीके से पूछा तो उन्होंने जाना कि हाँ एक सन्यासी आया है और वो चैतन्य महाव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हुए गिर पड़ा तो उसको सारा बहुम भट्टाचार्य नाम के कोई व्यक्ति है वो ले गए अब उसी समय गोपीनाथ आचार्य जो कि सार्वभम भट्टाचार्य के बहनों हैं, है, उनके बहन के पति हैं, वहाँ वहाँ वहाँ आ जाते हैं और सार्वभम भट्टा गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त मुकुंद दत्त ये चैतन्य नित्यानंद के साथ जो एक परिकरा है उनमें पहले से ही मित्रता होती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते कि प्रभु आप यहाँ आप पूरी में कैसे आ गए और आती पूछा कि चैतन्य महाप्रभु प्रथम पूछा कि आप यहाँ कर रहे और चैतन्य महाप्रभु कहा है निमाय पंडित का है तो उन्होंने बताया कि उनका सन्या तो बातचीत में उनको उन्होंने बताया कि उनका सन्यास हो गया है तो सन्यास की बात सुनकर बहुत हर्षित हुए और उन्होंने फिर कहा कि वो भी आए हुए हैं यहाँ पर हम लोग के साथ थे लेकिन वो भावेश में आगे आ गए और हम लोग उनसे उनके उनके साथ नहीं रह पाए तो अब पता चला कि वो किसी सार्वभम भट्टाचार्य के घर पर है सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पर है सारव तो हमारा घर है अपना तो फिर आनंद तो हाथ पकड़कर मुकुंद दत्ता और फिर नित्यानंद प्रभु को विशेष रूप से नित्यानंद रघु को प्रणाम करते हैं और पूर्वक आदरपूर्वक पूर्वक उनको अपने घर ले जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उस समय अभी भी मूर्चित अवस्था में पड़े हुए रहता है। तो सारावम भट्टाचार्य इन सभी वैष्णवों का स्वागत करते हैं और नित्यानंद प्रभु को देख कर, उनके नित्यानंद प्रभु को देखकर सारावम भट्टाचार्य भी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं नित्यानंद प्रभु की छवि ऐसी है कि उनके जो उनकी जो भगवत है प्रकट हो जाती है इसलिए स्वाभाविक रूप से सारवभम भट्टाचार्य ने उनको प्रणाम कर दिया <coughs> उसके बाद सारवम भट्टाचार्य चाहते थे कि इस ये जो सन्यासी है चैतन्य महा, चैतन्य महाप्रभु इसको कोई डिस्टर्ब ना करें तो आप लोग आए हैं तो एक काम कीजिए आप दोबारा चले जाइए भगवान के जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए अच्छे से थोड़ा समय बिताइए तब आ तब हो सकता है कि ये उठ जाए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इनको परेशान करें तो चैतन्य महा सारट्टाचार्य के आदेश पे गोपीनाथ आचार्य फिर से इन इन चारों को जगन्नाथ जी के मंदिर ले गए और जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करवा कर लौट रहे थे और लौटने के बाद वहाँ पर जब दोबारा सारवा भट्टाचार्य घर पे आए वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु उठ चुके थे और उन्हें हरि हरि हरि हरी हरी हरी, हरी हरी हरी कहते हरी, हरी कहते हुए उन्होंने नित्यानंद रू मुकुंद आदि सा, समस्त साथियों का स्वागत किया तो और हर्षित होता हर्षित होकर सभी लोग प्रसन्न हुए सारोवम भट्टाचार्य बहुत प्रसन्न हुए कि कि चैतन्य महाप्रभु आखिरकार होश में आ गए हैं तो चैतन्य महाप्रभु चर्चा करते हुए सारववम भट्टाचार्य तो सारम भट्टाचार्य ने अपने आप को अपने आप को प्रजें अपने आप को बताया कि मैं सारम भट्टाचार्य हूँ और मैं यहाँ पर गुरु के रूप में हूँ इस तरह से उन्होंने अपने आप को किया और उन्होंने मायावाद मायावादी जिस तरह से सन्यासियों को आदर देते हैं कि नमो नारायण इस तरह से उन्होंने चैतन्य महाभ्रभु का नमो नारायण तो चैतन्य महाभ्रभु तुरंत कह दिया कृष्णेर मत रस्तु तो सारम भौम भट्टाचार्य चकित हो गए अरे ये तो मायावादी सन्यासी है अरे कृष्णेर मती रस्तु आशीर्वाद दे रहे हैं तो तुरंत उन्होंने गोपीनाथ आचार्य को कहा कि गोपीनाथ गोपीनाथ मुझे इनके इनके पूर्व पूर्व पूर्व के बारे में जानने की जिज्ञासा है कि मुझे मैं जानना चाहता हूं कि पूर्व में ये ये कौन थे क्रिश्चियन मधिरास्तु या आशीर्वाद क्यों दे दिए अब पहले ही सारे महाभाव देख चुके थे उनके शरीर में सारे महाभाव के जो विकार थे वो देख चुके थे अब ये क्रिश्चयर मधिरास्तु या आशीर्वाद सुनकर उनकी उनमें जिज्ञासा और बढ़ गई तब गोपीनाथ आचार्य ने बताया कि ये नदिया में जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है और इनके जो ना इनके नाना नीला नीलाम्बर चक्रवर्ती है ओ नीलांबर चक्रवर्ती का पोता है ये अरे मेरे पिताजी और नीलांबर चक्रवर्ती स्कूल में क्लासमेट थे मतलब तो इस तो इस नाते से इस नाते से उनमें स्वाभाविक रूप से वात्सल्य भाव आ गया कि अरे बाप रे ये इतना इतने कम उम्र में इसने संन्यास ले लिया और ये तो अपना घर का घर का व्यक्ति है और घर के व्यक्ति ने सन्यास न लिया अभी इतनी कम उम्र में तो इसके इसके इस सन्यास की रक्षा करनी पड़ेगी तो वो चिंतित हो गए कि बाप रे इसको तो तो उन्होंने कहा तो चेत तो सारभम भट्टाचार्य कहा कि इसको तो वेदांत दर्शन पढ़ाना पड़ेगा मुझे इसको तो जैसे मैं अन्य सन्यासियों को पढ़ाता हूँ मैं अपने जिम्मेदार निजी जिम्मेदारी समझ कर, उस तरह से इनको बढ़ाना पड़ेगा तो मेरे घर का व्यक्ति है तो गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दोनों साथ में खड़े थे और कहे कि आप चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते क्यों नहीं जानता नीलाम जगन्नाथ मिश्र का लड़का है ये ऐसा नहीं उनको सन्यास उनको ऐसा वेदांग दर्शन और ये सब दुनियादारी करने की उनकी कोई आवश्यकता है नहीं वो साक्षात भगवान है हुँ? वो <clears throat> वो साक्षात भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है सारोम भट्टाचार्य कहें कि कृष्ण है और उनके उनके जो उनके जो शिष्य घंट थे सारोम भट्टाचार्य के शिष्य घंट थे वो वो कहने लगे कि हम हम प्रमा हम प्रमाण चाहते हैं और हम अपना अनुमान और तर्क लगाकर हम देखेंगे कि ये आप जो बता रहे हो सही है कि नहीं तो तुरंत गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को तर्क और अनुमान द्वारा नहीं समझा जा सकता तर्क और तर्क और इसके तर्क इसक, तर्क के द्वारा इनको समझाने जा सकता अगर आ, गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि केवल भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जब तक किसी भगवान श्री कृष्ण की कृपा किसी जीव पर नहीं हो जाती तब तक वो जीव चाहे लाख कोशिश कर ले भगवान को नहीं समझ सकता भगवदगीता का एक श्लोक नहीं समझ में आएगा सर्वधर्मान्परितज्ज भी नहीं समझ में आएगा सर्वधर्मान परितज मामेकम शर्णम्रज सि... कितना सिंपल श्लोक है लेकिन कुछ लोग बाहर ये समझते हैं कि कृष्ण को समर्पण नहीं करने को कहा गया है समर्पण करने को कहा गया कृष्ण के अंदर जो तत्व है उस तत्व का समर्पण करने को कहा गया है लीजिए इस तो ये ऐसे मूर्ख व्यक्ति हो, होते हैं जो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते भगवान के भगवान को भगवान के आकार को स्वीकार नहीं करते ऐसे ऐसे व्यक्ति पर समझ जाना चाहिए कि इनको इन पर भगवान की कृपा नहीं है और ये लोग भगवान को नहीं समझ सकते तो सारा भहमा भट्टाचार्य के जो शिष्य शिष्य थे वे लोग तर्क करने लगे गोपीनाथ भट्ट गोपीनाथ से कि तुम प्रमाण दो और उन्होंने कहा कि गोपीनाथ गोपीनाथ कहे कि मैं जानता हूं सारा भौम शाह भट्टाचार्य जी कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं बहुत बड़े विद्वान हैं शायद आपके बराबर विद्वान विद्वान इस पृथ्वी पर और कहीं नहीं है निश्चित रूप से आपके इतने सारे शिष्य हैं और आपसे कितने बड़े बड़े लोगों ने आपसे वेदांत दर्शन पर आपसे पढ़ा पढ़ा है आपसे तो आपकी तुलना में कुछ कोई व्यक्ति है नहीं संसार में लेकिन चैतन्य महाप्रभु आपके घर पे है और आपने जब चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हुए थे जगन्नाथपुरी मंदिर में उस समय आपने वो अधूढ़ महाभाव देखा था उनमें लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे इससे मुझे ये समझ में आता है कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है इतने बड़े जगतगुरु होने के मायावादियों के जगतगुरु होने के बावजूद भी आप, आप पर भगवान की कृपा नहीं है सार्वभम भट्टाचार्य तो अपने आप को संभाल लिए लेकिन सार्वम भट्टाचार्य के जो शिष्य थे वो संभाल नहीं पाए कि हमारे गुरुदेव पर भगवान की कृपा नहीं है और तुम पर कृपा हो गई तो सार्वम भट्टाचार्य ने पूछा कि तुम पर कृपा हो गई क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुम पर कृपा हो गई तो गोपीनाथ ने कहा कि मैं कृष्ण तत्व को समझ रहा हूँ चैतन्य महाप्रु को समझ रहा हूँ इससे ये ये बात सिद्ध है कि मुझ पर भगवान की कृपा है इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ अन्यथा मैं चैतन्य महापुर के बारे में क्या जान सकता था उनके अवतार का प्रयोजन में क्या समझ सकता था ये तो उनकी कृपा है उनके भक्तों की कृपा इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ तो इसलिए कभी अहंकार नहीं होना चाहिए अगर हम लोग भी इस इसमें कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमें अपने बल पर हम इस कृष्ण भावना को कुछ समझ पाए नहीं ये तो साधुओं वैष्णव की और भगवान की कृपा है कि हम लोग हम लोग इस पथ पर है और हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए हमेशा हृदय से हमेशा सबको धन्यवाद देना चाहिए तब सारम भट्टाचार्य कहते हैं कि कलयुग में मैं सारोम भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं ये मान सकता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु एक महाभागवत है महान भक्त है लेकिन उनको ये जानना कि भगवान सिर्फ वो भगवान हरि के अवतार है भगवान कृष्ण है ये ये मैं नहीं मान सकता ये मानता हूँ कि वो महाभागवत है महापुरुष है और उनके जैसा व्यक्ति शायद उनके जैसा वैष्णव शायद दुर्लभ है और वो भगवान भगवान के नित्य परिकर भी है ये भी मानने को तैयार हु लेकिन वो कृष्ण है इसको मैं मान नहीं सकता तो गोपीनाथ आचार्य पूछा क्यों तो उन्होंने कहा कि क्योंकि भगवान का एक नाम त्रियुग है और कलयुग में उनका अवतार होता नहीं है हु? उनका अवतार उनका अवतार कलयुग में होता नहीं है तो गोपीनाथ आचार्य कहे कि देखिए सारा जी आप इतने बड़े विद्वान हैं लेकिन इतने बड़े मूर्ख है कि हम आपको समझ कि इतनी बड़ी मूर्खता आप कर रहे हैं कि शास्त्रों को इतने अच्छे से पढ़े वैष्णव शास्त्र को भी आप पढ़े हैं लेकिन इतनी बड़ी मूर्खता आप कर रहे हैं ये थोड़ा अजीब लग रहा है हमें तो उन्होंने कहा कि हाँ त्रियुग है उनका नाम त्रियुग है और उनका आ, कोई लीला अवतार कलयुग में नहीं होता लेकिन युगा अवतार होता है श्रीमद भागवत और महाभारत इसके प्रमाण है तो फिर आ, गोपीनाथ आचार्य सार्वभम भट्टाचार्य को तीन श्लोक बताते हैं आसनवर्णाश्रय हास्य ग्रहणवंतो यनु युग, युगम तनु शुक्लो रक्त सता पी था इधानीम प्रथम श्लोक कोट करते हैं कि भूतकाल में युग के अनुसार आपके पुत्र ये गर्गाचार्य जी जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण कर रहे थे उस समय गर्गाचार्य जी ने ये ज, भगवान के हर युग में जो अवतार होते हैं उनके बारे में वर्णन किया था कि भूतकाल में युग के अनुसार आपके पुत्र के तीन विभिन्न रंग वाले शरीर थे ये रंग थे श्वेत लाल और पीत इस द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण शरीर धारण किया है फिर दूसरा प्रमाण गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि श्रीमद भागवत में से कृष्ण कृष्णवर्णं तुषा कृष्ण सांग पांगास, सांगोपांगास्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय रजंती ही इस कलयुग में बुद्धिमान लोग हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करते हैं और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं जो इस युग में सदैव कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए प्रकट होते हैं ये अवतार पीत पीतवर्ण के होते हैं और सदैव अपने पूर्ण विस्तारों तथा स्वांशों के अतिरिक्त भक्तों भक्तों तथा पार्षदों को साथ रखते हैं अब सारो मटाच सारो भट्टाचार्य से गोपीनाथ कह और प्रमाण देना चाहता हूँ महाभारत में से स्वर्ण महाभारत में जो विष्णु सहस्र नाम स्त्रोत्र आता है उसमें स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदन अंगदी संयास कृष्ण शांतो निष्ठा शांति परायण तो श्रीमद महाभारत में वर्णन है कि भग श्री गौर सुंदर अवतार का भगवान का रंग सुनारा है उनका अत्यंत सुगठित शरीर पिघले सोने जैसा है उनके सारे शरीर पर चंदन का लेप है वह चतुर्थ आश्रम संन्यास ग्रहण करेंगे और अत्यंत आत्मसंयमी होंगे वे मायावादी सन्या संयासियों से इस कारण भिन्न होंगे कि वे भक्ति में स्थिर होंगे और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करेंगे अब गोपीनाथ आचार्य इनको तर्क इस तरह से आ, उनके तर्कों को काट का, काटकर श्रीमद भागवत और महाभारत में से प्रमाण दे रहे हैं लेकिन गोपीनाथ आचार्य विचार करते क्या कर रहा हूँ मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ बंजर बंजर जमीन में खेती कर रहा हूँ तो फिर क्योंकि उनके जो शिष्य थे वो तो मान ही रहे थे कि हम तर्क करेंगे ये करेंगे तो ऐसी बात हो गई जैसे गूगल सर्च पर पता पता करने लगे कि भाई भगवान कौन है हमारे एक मित्र थे जो पुराना मित्र थे हमारे तो वो अभी यूएस चले गए थे तो उन्होंने मुझे एक बार ईमेल किया था ईमेल मेल ये किया था कि, कि प्रभु आप हमने गूगल सर्च किया था कि भगवान कौन है पता लगाने के तब पता चला दो लाख से भी अधिक सर्च निकले कि भगवान कौन है तो भगवान गूगल सर्च पे तो मिलने वाले हैं नहीं तो इस तरह से ऐसी बात होगी कि गोपीनाथ आचार्य ने सोचा कि ये बंजर जमीन में खेती करने जैसी स्थिति है मैं क्यों अपना सर इनके सामने पटक रहा हूँ तो गोपीनाथ आचार्य ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए सारम होम जी आप पर भगवान की कृपा नहीं है और अब माया में है Sea, जो व्यक्ति भगवान की कृपा के आश्रय में नहीं होगा वो निश्चित रूप से माया में है तो गोपीनाथ आचार्य ने उनसे कहा कि आप माया में हैं तो Sheer, 시간, अच्छा मैं माया में हूँ हम माया में है इतना सारे शास्त्र पढ़ लिए इतने इतने वेदांग पढ़ लिए इतना सब कुछ पढ़ लिया इतने सारे तप कर ले इतना दान कर लिया इतना इतना इतना दुनिया भर के जितनी सारी चीज़ें करनी चाहिए सब कर लिए लेकिन अब भी मैं माया में हूँ जी आप माया में हैं क्योंकि आप भगवान को नहीं समझ रहे तो आप माया में हैं फिर उन्होंने कहा कि ठीक है गोपीनाथ जी अभी संबंधित है दोनों संबंधित तो उन, उन दोनों में हंसी मजाक और तर्क वितर्क ये सब हमेशा चलता आता था हमारे घर पे भी हमारे घर में परिवार में भी हम अपने माता पिता या अपने भाई बहनों को हम समझाने का प्रयास करते ही कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनलिटी गॉडेट भाई कृष्ण की भक्ति करो या देवी देवताओं की पूजा छोड़ो भगवान की भगवान को स्वीकार करो लेकिन वो हमारे हमारे जो घर के जो रिश्ते वाले वो लोग नहीं जानते तू अभी जन्म लिया है हमसे जन्म लिया तो हमें पढ़ाएगा भगवान कौन है हम सब जानते हैं तो इस तो इस भाव से सार्वम भट्टाचार्य अपने अपने जो उनका जो रिश्ता था उनके साथ उस हिसाब से कि कहा कि ठीक है आपको जो गाली देना है जो डाँटना है वो डांटते रहिए लेकिन एक काम कीजिए कि अभी आप जाइए आप दोनों मुकुंद और आप दोनों जाइए और चैतन्य महाप्रभु उनके समस्त साथियों को लेकर प्रसाद के लिए आइए प्रसाद के लिए यहाँ पर आइए तो गोपीनाथ और मुकुंद दोनों बहुत दुखी थे कि सारोम भट्ट इतनी इतना तर्क दिया इतनी सब बातचीत हुई अंत था उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो चैतन्य महाप्रभु के उनके पास गए और उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया तब तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस तरह से सारवम भट्टाचार्य के बारे में मत कहिए उनकी निंदा मत कीजिए सारोम भट्टाचार्य जी मुझ पर कृपा उन्होंने वो मेरे गुरु है मुझ पर कृपा करके उन्होंने मुझे स्वीकार किए हैं और अपना उनका वात्सल्य भाव है मेरे प्रति और उस वात्सल्य भाव के प्रति चलते वो मुझे कुछ अगर निर्देश देना चाहते आदेश देना चाहते मुझे कुछ समझाना चाहते वो मेरे लिए हम सब वो मेरे लिए ही नहीं हम सबके लिए अच्छा है तो उनकी निंदा मत करो चलो हम लोग उनके घर चलते हैं तो सार्वम भट्टाचार्य ने उनको सारे समस्त लोगों को प्रसाद खिलाकर चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैं आपको वेदांत दर्शन सुनाना चाहता हूँ सात दिन के लिए आप सुनेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे हुँ? तो चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु आसन पर बैठाकर खुद स्वयं क्योंकि सन्यासी है तो ऊंचे आसन पर बैठाकर स्वयं भट्टाचार्य तो चर्चा करने लगे और सात दिन तक चर्चा होने के बाद सारम भट्टाचार्य पूछते कि, बड़ी विचित्र बात है।, है, है बड़ी विचित्र बात है क्या क्या हुआ क्या हुआ गुरुदेव क्या हुआ अभी गुरु गुरुजी जी बनाई नहीं है तो बोल दिया गुरुदेव क्या हो गया नहीं सात दिन से मैं आपको इतना कॉन्फिडेंशियल चीज समझा रहा हूँ इतना घूया अति घूय चीज समझा रहा हूँ वेदांग का सार समझा रहा हूँ और आप आपके मुख से कुछ निकल नहीं रहा है कि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है कि इसमें से कुछ होना ना चाहिए कुछ चर्चा होनी चाहिए कि आप कुछ प्रश्न करते मैं उसकी जिज्ञा उसका उत्तर देता इस तरह से कोई चर्चा ही नहीं हो रही हम लोगों में तब सार्टाचार्य मत्ट, से महाप्रभु कहे कि मैं सूत्र को समझ रहा हूं वेदांत के सूत्रों को मैं भली भांति समझ रहा हूं लेकिन आपका जो लेकिन आपका जो आपकी जो व्याख्या है वो नहीं समझ में आ रही है आपकी व्याख्या उसी तरह से ढक रही है जिस तरह जिस तरह से सूरज को अगर सूरज को बादल ढक दे उसी तरह से आपकी जो व्याख्या है वो वेदांत सूत्र के अर्थों को ढक रही है इतना सुनकर सार्वम जगत गुरु सार्वम भट्टाचार्य को इतना तगड़ा झटका लगा कि बाप रे मैं मेरे बाल पग गए इसको समझाते समझाते आज तक किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही दी मुझसे और ये ये चौबीस साल के चौबीस पच्चीस साल के सन्यासी ने इस सन्यासी ने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरे मेरे मेरे जो व्याख्या है उसको सारा जगत पूज पूछता है इं? सारा जगत मेरी इस व्याख्या की पूजा करता है और यह व्यक्ति मुझे कहता है कि मुझे आप आपके जो व्याख्या मुझे समझ में नहीं आती और आपकी व्याख्या उस तरह से जैसे बादल बादल जिस तरह सूर्य को ढक देख्या वेदांत सूत्र की आदि को ढक रही है इतना बड़ा झटका लग गया सार्टाचार्य को बोला अच्छा अच्छा हाफते अच्छा तो वो सम बापरे तो इस तरह से साराभम भट्टाचार्य इस तरह से हताश हो गए और फिर चैतन्य महाप्रभु और सार्वम भट्टाचार्य के बीच में उपनिषों और वेदांत सूत्रों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ एकदम घमासान शास्त्रार्थ हुआ इसको पढ़ना चाहिए इस इस अध्याय को पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से किस तरह से साराभम भट्टाचार्य जैसे एक बड़े बड़े व्यक्ति को किस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनको परिवर्तन किया इससे हम लोगों की भी श्रद्धा भगवान कृष्ण में बढ़ेगी तो इस इन इन इस अध्याय को पढ़ना चाहिए उसके बाद सारम मठाचार्य एक निर्विशेषवादी थे किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको सिद्ध कर दिया कि जो सत्य जो जो सत्य है जो पूर्ण सत्य है वो भगवान वो एक व्यक्ति है वो पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण है साबित कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने अपने तर्क में ही उनको साबित कर दिया उन्होंने सिद्ध कर दिया कि निर्विशेष परम सत्य के विषय में जो मायावादियों की जो धारणा है कि भगवान का आकार नहीं है भगवान निर्गुण है निराकार है ये जो धारणा है आप मायावादियों की मायावादियों की वो गलत है चैतन्य महाप्रभा ने तर्क अपने जो शास्त्रार्थ में साबित कर दिया तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि समस्त वेदों में परम सत्य की परम सत्य की असीम शक्तियों को स्वीकार किया गया है यह भी स्वीकार किया गया है कि उनका आनंद में शाश्वत स्वरूप है वेदों के अनुसार वेदों के अनुसार भगवान और जीवों में समानता है उनके गुणों में समानता है लेकिन उनके जो गुणों की मात्रा में भिन्नता है जीव अन, जीव छोटा है अंश है और भगवान श्री कृष्ण विभू है बड़े हैं। तो निष्कर्ष यही है कि चैतन्य महाप्रु ने अंत निष्कर्ष यही निकाला कि देखिए सार्वभौम जी क्योंकि आप भगवान के सगुण रूप को स्वीकार नहीं करते तो इसका अर्थ ये क्लियर है कि आप लोग नास्तिकवादी हैं। यदि भी आप लोग धर्म धर्म का झोला धर्म का चोला पहने हुए हैं, बहुत धर्म धर्म की बातें करते हैं शास्त्र पढ़ते हैं ये करते हैं वो करते हैं लेकिन आप भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते तो आप लोग नास्तिक है हु? आप लोग पाखंडी है इस तरह से चैतन्य इस तरह से चैतन्य महाप्रभुण उनको काट दिया और तब सारा वह ने एक जिज्ञासा व्यक्त की कि देखिए देखिए भगवान मैं समझ रहा हूँ आप आप जो जो कुछ कह रहे हैं वो मुझे अब आपकी कृपा से कुछ कुछ समझ में आ रहा है मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग कई गलत है लेकिन अब मैं आपसे आत्माराम जो श्लोक है आत्मा रामाश्रमोय निरग्रंथा और रुक्र में इस इस श्लोक की व्याख्या आपसे सुनना चाहता हूँ तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य की इच्छा उनकी संतुष्टि के लिए अठारह प्रकार से इस आत्माराम श्लोक पर व्याख्या की विविध प्रकार से अठारह प्रकार से व्याख्या की और जब सार्वम भट्टाचार्य जब सार्वम भट्टाचार्य ने वो आत्माराम श्लोक की यह व्याख्या सुन ली तब तब वे समझ गए कि साधारण व्यक्ति इस तरह से ये यह व्याख्या नहीं कर सकता और सार्वम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने कन्विंस कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और भगवान का भगवान निर्विशेष निराकारवादी नहीं है भगवान का भगवान गुणों से परे है भगवान का भगवान में प्राकृत गुण नहीं है भगवान में दिव्य गुण है भगवान का शरीर सच्चे आनंदमय है इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको कन्विंस कर दिया अब चैतन्य चैतन्य महा अब सर्वम भट्टाचार्य इतने गदगद हो गए कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति में सौ श्लोक बना दिए चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हुए श्लोक बना दिए और भगवान ने भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको षटभुच्च रूप में उनको दर्शन दर्शन दिए और इससे तो गोपीनाथ गोपीनाथ और अन्य जो जो लोग वहाँ पर बैठे थे वे लोग इतने प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु ने इतने बड़े मायावादी जगत गुरु को भगवान कृष्ण कृष्ण का भक्त बना दिया इस इससे वो इतने प्रसन्न हर्षित होकर हरी हरी करके चिल्लाने लगे हरी हरी और सार्वभम भट्टाचार्य के लिए वो सारोम भट्टाचार्य के लिए इतने प्रसन्न हुए कि आ, उन्होंने सार्वभम भट्टाचार्य को आलिंगन कर लिया और खुश जिस तरह से एक आ, इंटेंस क्रिकेट मैच होती है और उसमें से जब भारत विजय हो जाता है तो किस तरह से अपने लोग आलिंगन करते हैं उसी तरह से ये जो शास्त्रार्थ चल रहा था चैतन्य महापुरुष सार्वभ भट्टाचार्य के साधारण शास्त्रार्थ नहीं था क्योंकि सार्वभम भट्टाचार्य के साधारण व्यक्ति थे नहीं जब सारे सारे जगत के मायावादी लोग उनकी पूजा करते थे उनके उनके उनके उनके वाणी को तो वेद वेद जैसा सम्मान देते थे तो विचार कीजिए यदि उनके जैसा व्यक्ति न, उनके जैसे व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किया भगवान श्री श्री कृष्ण को महाप्रभु के रूप में स्वीकार किया और अपने मायावाद का जो मायावाद का जो सिद्धांत था उसको त्याग कर भगवान के सगुण सगुन साकार रूप, रूप का भजन करने लगे और चैतन्य महाप्रभु चैतन्य <clears throat> महाप्रभु ने उनको चैतन्य महाप्रभु से जिज्ञासा की कि किस सबसे एक विधि बताएं जिससे मुझे कृष्ण में प्रेम प्राप्त हो, hmm? हो सके किस तरह से मुझे कृष्ण में प्रेम प्राप्त हो सके किस तरह से मुझे कृष्ण दिख सके कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो सके तो उन्होंने कहा कि आप हरे कृष्ण महातर कीर्तन कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस तरह से साराव भट्टाचार्य आगे का जीवन इन्हीं भक्तों की संगति में नाम संकेतन करते हुए हुँ? और भक्त कृष्ण कथा करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और सभी लोग चैत्य चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा को स्मरण करते रहे कि साराव भट्टाचार्य कैसे शुद्ध भक्त बने तो धन्यवाद <coughs> कुछ त्रुटि रह गई तो माफ़ कर दीजिएगा हर एक किसी का कोई जिज्ञासा हो कॉमेंट हो तो वो कह सकता है इस विषय में एक्ष्ण। हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वंडरफुल क्लास प्रूव ओके ये चैतन्य महाप्रु का हम जो uh, सेवा करते हैं तो चैतन्य महाप्रु का आप पहले बता रहे थे कि कैसे जी. उनका जो राधा भाव है उस तरह से हमको सेवा करना चाहिए तो चैतन्य चरितमृत में भी हम कई जगह पे देखते हैं कि कुछ भक्त जो हैं वो उनका आ, इसे भगवान के रूप में पूजा महाप्रकाश लीला में महाप्रकाश है या अद्वैताचार्य भी है जी। वो उनसे बड़े थे लेकिन कभी भी उन्होंने उनको भक्त के जैसा नहीं माना उनको भगवान के जैसे ही व्यवहार करते थे उनका पूजा अर्चना करते थे एक बार तो वो भी पास्टा में की उनका नाम लेने के लिए उन्होंने कीर्तन मंडली बनाए उनके घर गए और गौरचंद्र का नाम ले हुए थे तो वहाँ पे हम समझते हैं कि चैतन्य महाप्रु अंदर से तो बहुत खुश थे कि ये कर रहे हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं तो महाप्रु लेकिन बाहर से उन्होंने देखा है कि वो अप्रसन्न हैं जी तो अगर ऐसा है तो हम कैसे फिर कोई बोल सकता है कि हम अद्भुताचार्य वो भी एक महान व्यक्ति है और महाजन है वो उनको भी हम फॉलो करना चाहिए जी निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रु कृष्ण है और समझता अवतार उनमें है तो भक्त लोग भक्तों ने अलग अलग तरीके से मतलब उन उनको देखा है और चैतन्य महाप्रभु उन्होंने रेस्प्रोकेट भी किया है लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार के पीछे जो मुख्य प्रयोजन है उस प्रयोजन को देखना चाहिए यदि चैतन्य चैतन्य महाप्रभु विविध भाव में रहते थे लेकिन मुख्य भाव उनका था भक्त का भाव था और उनमें भी भक्तों के बीच में भी वो राधारानी के भाव में ज़्यादा रहते थे विशेष करके जब जो अंत अंत लीला में जब चैतन्य महाप्रभु ने अठारह जो जितने भी समय जितना समय उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया और गंभीर हमें विशेषकर वो वो जो भाव था वो राधा भाव में थे और जो अन्य उनके आसपास के जो परिकर परिकरगन थे वे उसी भाव को उनमें बढ़ाने के लिए या उन बढ़ाने के लिए प्रयास करते थे तो ये अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भगवान भगवान भगवान के भाव में नहीं थे ये बात नहीं कही जा रही थी कहीं बताया जा रहा है कि अधिकतर चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव में थे अधिकतर क्योंकि जब कोई उनको भगवान करके संबोधित करता तो कहते कह विष्णु विष्णु विष्णु में भगवान नहीं हुआ भक्त हो भक्त तो उन भक्तों में भी जो राधाराणी का भाव है उसको स्वीकार करके तो हमें उनकी सेवा पूजा में हमें भी सेवा पूजा करते तो ध्यान देना चाहिए कि हम उनके उस उस भाव का चैतन महापुर अगर भक्त भाव में है राजा रानी के भाव में है तो उस भाव का सपोर्ट किया जाए ताकि उनको उनको सुख प्राप्त हो यदि आप ये करेंगे नहीं आप कृष्ण हैं आप कृष्ण हैं आप कृष्ण हैं है। हाँ मैं कृष्ण तो हूँ कृष्ण तो हूँ तो लेकिन इस कृष्ण तो भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए थे ना इस अवतार में मेरा प्रयोजन कुछ और है मैं आप लोग मैं अपने आचरण और मैं तो दो कारण होते हैं दो कारण वैसे तो बहुत सारे कारण हैं लेकिन एक तो मैं खुद भक्त भाव का आस्वादन करना चाहता हूँ राधारानी के भावों का और अपने आचरण के द्वारा आप लोगों को भक्ति देना देना देना देने आया हूँ तो इसलिए अगर हम भक्त भाव में महाप्रभु की पूजा करेंगे तो अच्छा ही है तो ये भी गलत ये भी कहना गलत नहीं कि हाँ यदि हमको भगवान कृष्ण मान कर पूजा करें तो ये भी गलत नहीं है लेकिन उनकी क्या इच्छा है ये जानना अगर अच्छा हो उनकी इच्छा में हमें अपनी इच्छा मिलानी है हमारी इच्छा में उनके लिए इच्छा को बिल ये नहीं करना है उनकी इच्छा क्या उनका भाव क्या था ये अवतार के पीछे जैसे जैसे श्री राम अवतार में श्री राम अवतार का उनका एक मूड था भाव था नरसिंह अवतार में उनका एक मूड था हर एक अवतार में अपने अपने भाव होता है तो भक्त लोग तत्कालीन भक्त लोग उस समय भगवान की उस उस रूप के अनुसार उस भाव के अनुसार भगवान भगवान को सुख सुख देते हैं उनकी उस उस हिसाब से सेवा करते हैं तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के युग में हैं तो चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु के भावानुसार उनकी इच्छा इच्छानुसार उनको जैसा चाहिए वैसे हमें उनकी सेवा करनी चाहिए बाकी हमारे हिसाब से हम उनको ढालें नहीं भाई हम चाहते हैं कि हम आपको कृष्ण जैसे ही पूजा करें आपकी हाँ अब आए होंगे भक्ति भाव में हमारी हम हम आपको कृष्ण के जैसे पूजा करना चाहते हैं आपके भाव का हमें क्या करना है भई? इस तरह से इस तरह से रूप गोस्वामी खुद लिखा है कि रूप इस तरह से भावना प्रतिकूल होती है अनुकूल है न कृष्णान कृष्णो को जिससे जिस कृष्ण सुखी हो उस भाव से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए चैतन महाप्रभ जिस भाव से सुखी हो जाएंगे उस भाव में हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए हरे कृष्णा बहुत सुंदर आपने चैतन्य चरितमृत भाई सार्वभम को किस तरह चैतन्य महापुरू ने शिक्षा दी और उसका अहंकार दूर किया बहुत अच्छा आपने बताया प्रभु जी आपने जो बताया कि सारुभम भट्टाचार्य जब शरणागत हुए जो सणबुज रूप बताया चैतन्य महाप्रू ने तो तब उन्होंने कुछ सौ आपने कुछ बोला सौ श्लोकों की रचना की तो क्या वो अवेलेबल है अभी उसका प्रिंट आउट नहीं मिल जाएगा आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा ओके थैंक यू सो मच हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद बोझी मेरा जिज्ञासा ये है कि जितने भी सब मायावादी सन्यासी थे उस समय में जैसे सर्वम भट्टाचार्य सब दिग्विजय पंडित थे प्रकाशानंद सरस्वती केशव काश्मीरी जो सरस्वती के वरदान प्राप्त किए हुए थे और सबको महाप्रभु ने हराया उनको कृष्ण भक्त बना दिए लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ हिंदू को छोड़कर के बाकी सारे मायावादी निराकारवादी को ही प्रोमिनेंट देते हैं लेकिन कुछ थोड़ा दोहराइए जो, जो कुछ हिंदुओं को छोड़कर बाकी जितने भी संप्रदाय संस्था है वो सब कृष्ण को नहीं मानते सब निराकारवादी है निर्विशेष देवी देवताओं को लेकिन जब वहां उस समय उनका सब लीडर सब परास्त हो गए थे तो फिर उनके कहां से आ गए? ये सब रटते रहते हैं निराकार निराकार बापू लोग का पूजा करता है। अब कलयुग है तो इस तरह से सारे आसुर लोग तो रहेंगे ही तो बाबरू तो कलयुग के लिए आए थे ना तो उनके लीडर लोग सब भक्त बना दिए तो ये सब चेले लोग कहाँ से हो? आता रहता हैं उनकी उनकी उनका भी डिसिप्लिन सेशन उनका भी डिसिप्लिन सेशन चालू रहता है ना अभी चांद काजी को चैतन्य महाप्रभु ने कन्विंस कर लिया और चांद काजी ने उस समय डिक्लेयर कर दिया कि भाई कोई भी मुसलमान कोई भी मुसलमान व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो क्या आज समस्त मुसलमान लोग ये करते हैं नहीं है ना बात तो है ना कि चाँद काजी भक्त थे भगवान के और उन्होंने उस समय नियम निकाला उसको सब ने स्वीकार कर लिया लेकिन आज सारे मुसलमान लोग फेवरे फेवर नहीं हैं हाँ कहाँ सब लोग मंदिर में आते हैं अगर उस बात से देखा जाए तो सब सा सारे मुसलमानों को मंदिर मंदिर आना चाहिए और महाप्रभु के ये कर, सपोर्ट करना चाहिए जगन्नाथ रथ निकलती है हुँ? तो सारे मुसलमानों को आगे रथ खींचना चाहिए कहाँ ऐसा होता है नहीं होता तो उसी तरह से महा चेतन्य महाप्रमु ने उन लोगों को पराजित कर दिया लेकिन उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी तो लोग आते ही रहेंगे और पाखंड पाखंड मत तो प्रच वैसे ये जानना चाहिए कि इस इस इस अध्याय से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा या वैष्णो की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं तो हमारा कार्य है हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं तो हमें उनके कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए उन्होंने कहा हरिणाम हरिनाम संकीर्तन करो पुस्तकों का वितरण करो प्रभाजी ने पुस्तकों का वितरण करने का तो वो कार्य करते रहना चाहिए बाकी भगवान अपनी कृपा से उनका उद्धार कर देंगे हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी आप बोल रहे थे कि महाप्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी आप बोल रहे थे महाप्रभु भक्त के भाव में आए हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए भक्त के भाव में ही हम लोग को उनको ही करना चाहिए और उनके पार्षद लोग भी जो कहे मैं मैं नहीं कहा हूं। आ, एक में मैं उसको बस रिपीट कर दिया और उनके भक्त लोग भी उनको ऐसा ही करते थे लेकिन नित्यानंद महाप्रभु उसका सन्यासी डंडा तोड़ दिए और एक बार हमने लेक्चर में सुनाए अद्वैताचार्य भी मायावादी प्रचार कर रहे थे ताकि वो कुछ हमको बोले ऐसा मेरे को तो इसके बारे में आप कुछ बोल सकते क्या अद्वैत चार्य ने मायावादी प्रचार हाँ, किया था अद्वैत भी इसलिए ऐसा मायावादी प्रचार कर रहे थे ताकि वो भगवान है मैंने बात दोहराई की अभी प्रभु जी के उत्तर में मैंने बात दोहराई थी की जी चैतन्य महाप्रभु भगवान के भाव में थे हुं? लेकिन उनका जो मुख्य भाव था अवतार का मुख्य प्रयोजन था वो है भक्त भाव में रहना ठीक है उनका मुख्य प्रयोजन था उनके जो पार्षद लोग थे नित्यानंद वहाँ पर वो अद्वैत अद्वैताचार्य वो उनको नहीं सपोर्ट कर रहे थे वो बोल रहे थे नहीं आप भगवान हैं भगवान की तरह सेवा आपका महाप्रभु जो पुरी में थे पूरी की अंतलीला अंत को पढ़ना चाहिए उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सबने सपोर्ट किया था गंभीर आमे जो भगवान की लीलाए हैं उन लीलाओं को समझना चाहिए और अंतलीला हमें पढ़ना चाहिए चैतन्य चरितम्र चैतन्य भागवत इत्यादि ग्रंथों में तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उनके भक्तों ने उनके निजी परिकरों ने उनके भाव को आ, उनके भाव को उदित कराने के लिए या फिर उनके भाव उनका उन, उनके उस हिसाब से उनकी सेवा करने के लिए किस तरह से उन्होंने उनकी सहायता की तो चैतन्य चरितम की अंत्यलीला में आप पढ़ सकते हैं गंभीरा गंभीरा के लीला में उस प्रसंग में आपको आपका उत्तर मिल जाएगा क्योंकि इतना बड़ा विषय है कि ये समझाना यहाँ पर डिफिकल्ट है लेकिन आप यदि पढ़ेंगे हुँ? तो आपको समझ में आ जाएगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री चैतन्य चरतामृत की शिव जी महाराज की